पातंजल योग सूत्र साधनपाद अब देखें छिन्न मात्र का अर्थ क्या है छिन्ह मात्र कहने से बुद्धि महत्व का बोध होता है वह प्रकृति के पहली अभिव्यक्ति है उसी से दूसरी सब वस्तुएं अभिव्यक्त हुई हैं गुणों के अंतिम अवस्था का नाम है अलिंग या चिन्ह शून्य यहीं पर आधुनिक विज्ञान और समस्त धर्मों में एक भारी अंतर देखा जाता है प्रत्येक धर्म में यह एक साधारण सत्य देखने में आता है कि यह जगत चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुआ है ईश्वर हमारे समान कोई व्यक्ति विशेष है या नहीं यह विचार छोड़कर केवल मनोविज्ञान की दृष्टि से ईश्वरवाद का तात्पर्य है कि चैतन्य ही सृष्टि की आदि वस्तु है उसी से स्थूल भूत का प्रकाश हुआ है किंतु आधुनिक दार्शनिक गण कहते हैं कि चैतन्य सृष्टि की आखिरी वस्तु है अर्थात उनका मत यह है कि अचेतन जड़ वस्तु में धीरे धीरे प्राणी के रूप में परिणत हुई है ये प्राणी क्रमशः उन्नत होते होते मनुष्य रूप धारण करते हैं वे कहते हैं यह बात नहीं है कि जगत की सब वस्तुएं चैतन्य से प्रसूत हुई हैं वरन चैतन्य ही सृष्टि की आखिरी वस्तु है यद्यपि धर्मों एवं विज्ञान के सिद्धांत इस प्रकार आपस में ऊपर से विरुद्ध प्रतीत होते हैं तथापि इन दोनों सिद्धांतों को ही सत्य कहा जा सकता है एक अनंत श्रृंखला या श्रेणी लो जैसे क ख क ख आदि अब प्रश्न यह है कि इसमें क पहले है या ख यदि तुम इस श्रृंखला को क ख क्रम से लो तो क को प्रथम कहना पड़ेगा पर यदि तुम उसे ख ख से शुरू करो तो ख को आदि मानना होगा अतः हम उसे जिस दृष्टि से देखेंगे वह उसी प्रकार प्रतीत होगा चैतन्य अनिलोम परिणाम को प्राप्त होकर स्थूल भूत का आकार धारण करता है स्थूल भूत फिर विलोम परिणाम से चैतन्य रूप में परिणित होता है और इस प्रकार क्रम चलता रहता है सांख्य और अन्य सब धर्मों के आचार्यगण भी चैतन्य को ही प्रथम स्थान देते हैं उससे वह श्रृंखला इस प्रकार का रूप धारण करती है कि पहले चैतन्य और पीछे भूत वैज्ञानिक भूत को पहले लेकर कहते हैं कि पहले भूत और पीछे चैतन्य पर ये दोनों ही उसी एक श्रृंखला की बात कहते हैं किंतु भारतीय दर्शन इस चैतन्य और भूत दोनों के परे जाकर उस पुरुष या आत्मा का साक्षात्कार करता है जो ज्ञान के भी अतीत है यह ज्ञान तो मानो उस ज्ञान स्वरूप आत्मा से उधार लिए हुए आलोक के समान है